नमस्कार आज 18 नवंबर 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहतृक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है इसके पहले कि हम कोई और नया साहित्य पढ़ना आरंभ करें हम लोगों ने आपस में जैसा तय किया था कि हम काश्मीर दर्शन शिव दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन पर थोड़े दिन कुछ सप्ताह चर्चा करें और उसी के अंतर्गत हमारे तृतीय अध्याय या तृतीय चर्चा है जो शिव दर्शन के आरंभिक अवधारणाओं पर आधारित है अब तक हम सब जान चुके हैं कि शिव दर्शन अद्वैत दर्शन है और अद्वैत दर्शन का मतलब होता है पूरी सृष्टि को परमेश्वर शिव से अभिन्न मानना ईश्वर और सृष्टि में सामान्यतः हम भेद देखते हैं भगवान अलग है वो कहीं स्वर्ग में है हम धरती पर हैं हम दीनहीन हैं गरीब हैं दुखी हैं सीमित हैं और भगवान सर्व ऐश्वर्यशाली है ये बात आरंभिक रूप से सत्य है कि परमेश्वर पूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है और हम लोगों की सीमाएं हैं लेकिन शिवदर्शन ने बताता है कि सीमाएं क्या हैं क्यों हैं और भगवान का जो सर्वोत्तम ऐश्वर्य है वो इस धरती पर हमको क्यों नहीं दिखाई देता वो हमारी नज़र में जो बाधा है हमारी जो दृष्टि में जो बाधा है वो माया कहलाती है जिसके वजह से हम उस सत्य को देखने से वंचित हो जाते हैं और परमेश्वर ने सृष्टि को जो बनाया है, वो निरंतरता से स्वयं से लेकर धरती तक समस्त अभिन्नता है यानी कहीं पर भी विच्छिन्नता नहीं है कि भगवान ने कुछ बनाया फिर बीच में कुछ टूट गया फिर नया बना जैसे आप में और मेरे बीच में एक हमको दूरी दिखाई देती अगर हम कहें कि इंदौर में तो वो तो बहुत दूर की बात है बहुत दूर है वो आ, जाने में तीन घंटे लग जाएंगे लेकिन परमेश्वर ने अपने आप से इस सृष्टि को बनाया तो सृष्टि के अंतिम हिस्से जैसे कोई रेत का कण एक पत्थर या ये धरती स्वयं से लेके उस स्तर तक कहीं पर भी विच्छिन्नता नहीं है अलगाव नहीं है यानी एक प्रकार से सतत ये रचना का क्रम है जो स्वयं से ले पृथ्वी तक अविरल रूप से भगवान ने रचा है इसमें हमको बीच में जो भिन्नता दिखाई देती है जो विच्छिन्नता दिखाई देती है वो हमारी दृष्टि का दोष है और वो दृष्टि के दोष का कारण माया है जो हमें इस बात का विश्वास दिलाती है कि जो है वही सच है जो हमको इन इंद्रियों से दिखाई देता है वो सच है जबकि हमारी इंद्रियों के हम गुलाम हैं जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि इंद्रियां हमको एक छद्म संसार दिखाती हम इस इन अपनी आँखों से रोशनी के बहुत छोटे से हिस्से को देख सकते हमारी रोशनी का एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष है स्पेक्ट्रम है उसमें से हमारे छोटी से रोशनी का हिस्सा हमको दिखाई देता है न हमको इंफ्रा दिखाई देता है ना अल्ट्रावायलेट दिखाई देता है बस हमको इसके बीच में बैंगनी, जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल जो हम विभ्योर बोलते हैं जो हमारे सात रंग और उनके मिश्रण वो हमको दिखाई देते वो हमारी आँखों की सीमा है इसके इधर और इसके इधर इन्फ्रा और अल्ट्रावायलेट दोनों तरफ की जो बहुत बड़ा इंस्पेक्टर में वो हमको दिखाई नहीं देता तो आँखें हमारे को एक छद संसार प्रस्तुत विज्ञान एक सत्य है ऐसे ही हम नाक से भिन्न भिन्न प्राणियों के सूंघने की क्षमता भिन्न भिन्न है हमको बहुत सारी गंध सुनाए सुनने में नहीं आती हम उनमें अक्षम हैं लेकिन हमसे ज़्यादा कई जानवर हैं जो हमसे बेहतर घ्रहण शक्ति रखते ऐसे ही कान हमारे कान एक सेकंड में 20 आवृत्ति होती है उसको 20 हर्ड्स बोलते हैं तो बीस हर्ड्स से लेकर दो हज़ार तक सुन सकते 20 बीस हजार दो बीस हज़ार हर्ट तक यानी दो से बीस हज़ार हर्ट्स तक यानी एक सेकंड में बीस हज़ार कंपन हो तो सुनाई दे उससे भी तेज कंपन होता है तो वो अल्ट्रा अल्ट्रावा अल्ट्रासाउंड कहलाता है जबकि फिर हमको सुनाई नहीं देता 20 से कम भी सुनाई नहीं देता और बीस हज़ार से ज़्यादा भी सुनाई नहीं देता क्योंकि हमारे कान की एक सीमा है इसलिए हम इन ये तो उदाहरण है खाली समझने के लिए उदाहरण है हम समस्त इंद्रियों के गुलाम हमको जिप बताती है कि मीठा है तो मान लेते हैं कि मीठा है चाहे वो हमारे लिए जहरीला हो चाहे वो हमारे लिए हानिप्रद हो कई बार छत में जहर होता है जिसका कोई स्वाद नहीं होता हमारी जबान पर रखा और हम बड़े आराम से उसको स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि इंद्रियां यहाँ पर अक्षम हो जाती हैं वह बताने में कि तुम जो कुछ अंदर लेके आ रहे हो वो खतरनाक है इंद्रियाँ वहाँ पर अपने सीमा से बाहर होता है इंद्रियों की सीमा से बाहर होता है कि वो हमको आगाह कर सके कि तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो तो इसलिए इंद्रियों की अपनी सीमा है और उस सीमा के बाहर वो काम नहीं करते वो आंख हो नाक हो कान हो जिबान हो त्वचा तो अच्छा हो सब जगह हमारी संवेदना की सीमा है और वो संवेदनाएँ जो हमारे पास लाती हैं वो एक छदमा संदेश और उसी छदम संदेश पर हम अपनी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, अनुमान धारणा ये सब कुछ आधारित कर देते इसलिए शिव दर्शन के आचार्य कहते हैं इन इंद्रियों के गुलाम मत बनो इन इंद्रियों के प्रभाव में मत आओ ये इंद्रियां आपको सदैव छद में दर्शन करवाती हैं लेकिन ये इंद्रियां ही आपको परमेश्वर के दर्शन करा सकती हैं अगर आप माया का रहस्य समझते हो इस संसार के भिन्नता का रहस्य समझते हो संसार का कैसे शिव से लेके रेत के कण तक का अवतरण हुआ है इस अवतरण के मार्ग को समझते हो तो हमने पिछली बार समझा था कि अवतरण का मार्ग दो हिस्सों में बंटा हुआ है शिव से लेके धरती तक का जो अवतरण मार्ग है वो दो हिस्सों में बटा है पहला हिस्से को बोलते हैं शुद्ध अधवा अधवा का मतलब होता है मार्ग और दूसरा है अशुद्ध अधवा अब शुद्ध और अशुद्ध के बीच में क्या है एक माया का पर्दा है शुद्ध वो है जहाँ तक माया का आविर्भाव नहीं हुआ था शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या ये पांच स्तर ऐसे हैं जहाँ पर कि माया अभी तक जन्म नहीं इसको हम पिछली बार विस्तार से समझ चुके हैं कि शिव के अंत से भगवान के अंत में सृष्टि बनाने की एक इच्छा उत्पन्न हुई इच्छा शक्ति से फिर उन्होंने जब वो अंदर की तरफ इच्छा उत्पन्न होते है वो सदाशिव स्तर पर आ जाता है फिर उसका खाका बनता है वो ईश्वर स्तर पर आ जाता है जब वो संसार में प्रकट करने लगता है तब तो वो संसार बनने लगता है जैसे अभी हम मकान में रहते हैं, नहीं उसके पहले मकान बनने लग जाता है तो उसमें हम अभी प्रवेश नहीं करते ग्रह प्रवेश नहीं किया अभी लेकिन ग्रह तो बन गया वो स्तर है शुद्ध विद्या का उस स्तर तक रचित संसार और शिव जानता है कि हमें कोई बहती शिव उस स्तर पर ईश्वर कहलाता है और ईश्वर स्तर पर अवतरित होता शिव या आरोहण करता योगी जब उस ईश्वर स्तर पर पहुंचता है तो उसे इस सृष्टि रचित संसार और स्वयं के बीच में कोई फर्क दिखाई नहीं देता उस स्तर तक हर कण कण जानता है कि मैं शिव हूँ तो उसे कोई कर्तव्य बोध नहीं होता क्योंकि हमको कर्तव्य बोध क्यों होता है कि हम कुछ चाहते हैं हमारे अंदर कुछ चाहती है हमें अधूरा बना जब तक पूर्णता है अगर तो हमको क्या चाहिएगा कुछ भी नहीं प्यास नहीं लगी तो हम पानी के बारे में कोई जिद्दोजहा नहीं करेंगे ऐसे ही भूख नहीं लगे प्यास नहीं लगे कोई चीज़ की कमी ना हो और जो कुछ हो सब मेरा ही है और मैं ही हूँ तो फिर आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी उस स्तर तक शुद्ध विद्या है लेकिन उसके बाद में माया का आविर्भाव होता है माया क्या है परमेश्वर की शक्ति ही है परमेश्वर की शक्ति को आप जैसा कहेंगे शिव कहेंगे वैसा वो करेगी क्योंकि वो शिव की अनुगामी नहीं है जैसे मेरी शक्ति से मैं क्रियात्मक काम करूं या ध्वंसात्मक काम करूं ये मेरी स्वतंत्रता है और शिव परम स्वतंत्र हैं उस शक्ति का वो कैसे उपयोग करें ये उनकी पूर्ण स्वतंत्रता है तो भगवान जब उस शक्ति का उपयोग आपको अज्ञान उत्पन्न करने के लिए करते हैं क्यों कैसे करते हैं वो स्वयं से सृष्टि बनाए स्वयं से जीव जंतु बनाए लेकिन ईश्वर के स्तर तक भी कोई भी जीव कोई भी जंतु कोई भी कण वो जानता था कि मैं शिव हूँ इसलिए वो पूर्ण अपने आप को पूर्ण जानकर कोई भी कर्तव्य से विहीन था क्योंकि कोई भी कार्य क्यों करेगा कोई जब उसे कुछ भी नहीं चाहिए संसार में उसके से और कुछ भी नहीं तो वो कुछ भी कार्य नहीं करेगा अब माया आती है और माया को परमेश्वर स्वयं ये इच्छा बताते हैं कि तुम मुझे गहन में डाल दो गहन अंधकार में डाल दो ताकि मैं अपना स्वरूप भूल जाऊँ ये तो एक खेल है हम छुपा छुपी का खेल खेलते हैं हमारी आँखों से कोई उझल हो जाता है हमारे मित्र आँखों से उझल हो जाता है और फिर हम उसको खोजते हैं संसार भी तो एक ऐसा ही खेल है जहाँ पर कि परमेश्वर छुप गया और हमको उसको खोजना है कि कहाँ चला गया किस रूप में है अब उसने छद्म रूप में सामने खड़ा हमको दिखता नहीं है जैसे एक मित्र ने कहा कि मैं छुप जाता हूँ और वो छद्म वेश में सामने खड़ा हो जाता है तो हम फिर भी उसी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमको वो दिखाई नहीं दे रहा हम जिस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जिस रूप में हमको दिखाई देगा उस रूप में वो है ही नहीं इसलिए हमको उस संसार में सामने शिव खड़ा है हमको शिव दिखाई नहीं देता क्यों कि यहाँ पर परमेश्वर ने एक माया नाम की शक्ति का आविर्भाव किया जिसके द्वारा हमारी दृष्टि बाधित हो हमारी समस्त इंद्रियाँ सीमित हो गई हमार को इंद्रियाँ भी उसी ने दी हैं ताकि इस भिन्नता में अंतर क्रिया कर सको पहले अंतर क्रिया की कोई जरूरत नहीं होती थी जब वो परमेश्वर से अकेले था तो बात करेगा किस से? देखेगा किसको सुनेगा किसकी छुएगा किसको जाएगा कहाँ करेगा क्या क्योंकि ये समस्त दस कर्मेंद्रियाँ और दस ज्ञानेन्द्रियाँ तभी आवश्यक हैं जिस वक्त सृष्टि में भिन्नता है जब तक माया जनित भिन्नता नहीं है तब तक इनका कोई उपयोग नहीं अब माया ने इस संसार में भिन्नता उत्पन्न करी जैसे हम पत्ते खेलते हैं तो एक दूसरे से छिपा ले हम परम मित्र भी होगा तो पत्ते थोड़े बता देंगे क्योंकि तो खेल का मजा ही खत्म हो जाएगा अगर आपका मित्र हॉकी खेल रहे हैं आप और दूसरे तरफ से खेल रहे हैं अभी आई होता है तो इंडियन और इंडियन दोनों तरफ हो सकते हैं लेकिन वो उस समय विरोधी हो जाते हैं क्योंकि वो तात्कालिक विरोध आवश्यक है उसके बारे खेल में मज़ा ही नहीं आएगा क्योंकि तात्कालिक विरोध जब होता है उस समय खेल का आनंद आता है प्रतिस्पर्धा होती है जीतने हारने का मज़ा आता है तो यही संसार का खेल है संसार को इसको मात्र एक अम्यूजमेंट रिक्रिएशन खेल की तरह अगर संसार को हम समझें तो हमको समझ में आएगा कि संसार एक परमेश्वर का खेल है और हम क्या हैं उसने हमारे रूप में उसने खिलौने बना दिए हम लोग सब खिलौने हैं अब इस संसार के अंदर जो माया ने अपना प्रभाव डाला कला विद्या राग काल नियति नाम के पांच उसके प्रभाव जिन प्रभावों के द्वारा उसने इस अस, असीम शक्तिशाली या सर्वशक्तिशाली शिव को जीव के रूप में सीमित कर दें अब हम सब कुछ का एक अंश एक बूंद भर है जो हम कर सकते हैं उसको आनंद का सागर कहते स्रोत कहते संसार के समस्त आनंद वहीं से निकले हैं लेकिन हमारे पास तो कभी कभी कुछ बूंदें छलक जाती है जब आनंद आ जाता है बाकी तो बाई डिफ़ॉल्ट हम हमेशा दुखी रहते हैं इसके अलावा वो परमेश्वर सब कुछ जानता है भूत भविष्य वर्तमान उसके लिए जानने की कोई समस्या नहीं है लेकिन हम हमारी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान के गुलाम हैं बाकी हम कुछ भी नहीं जानते इसके अलावा वो सर्वव्यापी है और हमें शरीर में सीमित कर दिए है। वो उसके लिए काल का कोई मायना नहीं है क्योंकि समस्त काल उससे उद्भूत है, उससे से निकले हैं लेकिन हम न तो अपनी मर्जी से भविष्य में जा सकते हैं कि परसू का काम आज ही निपटा दें कि, कि परसू जाएँगे उस समय जो समस्या दिखेगी उसको आज देख ले नहीं देख सकते न हम ये कर सकते हैं कि जो भूतकाल में निकल गया उसको कुछ कर सकें तो भविष्य जो है हमारे अंधकार में है गर्व में है भूतकाल वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और वर्तमान का एक छोटा सा हिस्सा हमारे सामने है जिसको हम कर सकते हैं यानी हमारे करने की जानने की देखने की समस्त क्षमताएँ अत्यधिक सीमित हो गई और इसके लिए पाँच कंचुक या ना लिमिटिंग फैक्टर्स जो सीमा करने वाले अवयव हैं वो जो पांच पट्टियां हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने शिव से जीव रूप में इस धरती पर खेल कर तो उतना मंजूर किया कि चलो हम खेलते हैं जैसे हम मंजूर कर लेते कि चलो हम अपोजिट टीम में पत्ते खेलते हैं अपोजिट टीम में कैरम खेलते हैं क्योंकि हम तो हैं परम मित्र में कोई बेहद ही नहीं है क्योंकि फिर भी जब खेलेंगे तो प्रतिस्पर्धा है फिर हार भी है जीत भी है और फिर कई बार हम कहते हैं कि इतने पाइट इकट्ठे हो गए आप इसको उतारना है आगे बढ़ते हैं तो खेल आगे भी बढ़ता है इसी तरीके से जन्म और पुनर्जन्म भी है कि यहाँ पर इतने पाइंट इकट्ठे हो गए अब इसको आगे केरी फॉरवर्ड करना है और आगे ले जाके फिर उसको फिर आगे बढ़ाना है इस तरीके से ये खेल है इसको इस दृष्टिकोण से जब मनुष्य को लग जाता है तो उसका दृष्टिकोण एकदम बदल जाता है उसको जिस तरीके से अगर आप घर में मित्रों के साथ अगर आप कुछ खेल रहे हो कैरम खेल रहे हो ब्रिज खेल रहे हो जो भी खेल रहे हो तो खेलते खेलते उस समय तात्कालिक प्रतिस्पर्धा के बाद जब खेल खाते बैठा चलो छोड़ो छोड़ो अपन सब जने मिलके घूम के आते हैं साथ में बैठ के खाना खाते हैं उस समय हमारी समस्त भिन्नता समाप्त हो जाती है समस्त जो शत्रुता समाप्त हो जाती है उस समय हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है अब हमको सबको मिलकर खाना खाना है मिलकर गपशप लगाना है चलो मिलकर टी सीरियल देखते हैं क्योंकि उस समय हमारी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई ऐसे ही ज्ञान जब मिलता है तो ये खेल समाप्त हो जाता और उसी का नाम प्रलय जब ज्ञान मिलता है तो समस्त संसार का लय हो जाता है कहाँ लय हो जाता है शिव में लय हो जाता है क्योंकि हमको सामने बैठा भी शिव दिखाई देता है जो पीछे खड़ा वो भी शिव दिखाई देता है जो भविष्य में वो भी शिव दिखाई देता है जो बीत गया वो भी शिव दिखाई देता है यानी दूरपास अंतरिक्ष भूत भविष्य समय अच्छा बुरा ये हमारी नज़रों में जो कुछ भी दिखाई देता है वो हमको शिव स्वरूप दिखाई देना लगता है तो इस शिव स्वरूपता से हम अब जित देखें तित शिव जिधर देखें हमको शिव दिखाई देता है तो ये हमारी इंद्रियाँ अब हमारी जो हम इंद्रियों को ग़ुलाम थे अब हमने इंद्रियों को अपना गुलाम बना लिया कि अब हम बताते तू वो देख तेरा जो बताया हमने अब तक देखा कई जन्मों तक देखा तुमने हमको छला हम छले गए लेकिन अब हम तुमसे नहीं चले जाएंगे तुम देखो इन इन्हीं आँखों को बोलो कि तुम्हें देखो शिव कहाँ है इन्हीं कानों को कहो देखो शिव क्या बोल रहा है इन्हीं त्वचा से छूओ कि देखो ये छु कै शिव कैसा है क्योंकि अब यही इंद्रियाँ अब आप इनके सारथी बन जाते जैसे कठोपनिषर में कहा है इस बुद्धि रूप सारथी से समस्त मन की लगाम के द्वारा इन समस्त इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लो तब आपको यही इंद्रियाँ जो आपको ले जाकर कर्म के फलों में जकड़ने की जगह पर गिरा देती है क्योंकि आप अगर पांच घोड़े लगा लो रथ में और आँख बींच के सो जाओ तो पता नहीं वो कहाँ ले जाएंगे, किस गड्ढे में गिरा देंगे राजमार्ग से भटका देंगे जाना है उत्तर में और दक्षिण में ले जाएंगे क्योंकि उस समय आपका नियंत्रण नहीं है लेकिन जब आप पूर्ण शक्तिशाली और नियंत्रित हो तो उस समय ये इंद्रियां आपकी गुलाम हो जाती हैं जब एक समझदार सारथी होता है वो समस्त घोड़ों को अपने कब्जे में रखता है और उनको उस दिशा में ले जाता है जिस दिशा में उनको जाना होता है तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं जो हमें ज्ञान के बाद सही राह पर स्वयं लेकर जाती हैं जो माया है हमारी दुश्मन नहीं है माया तो हमारी अनुगामी नहीं जैसे ही आप शिव स्वरूपता को जानते हो प्राप्त होते हो वो आपकी अनुगामी नहीं हो जाती जो अज्ञाता माता थी जैसे पिछली बार हमने बात बताई कि वो माता है पर हमको दिखाई नहीं देती लेकिन जैसे ही हम उसको पहचान लेते हैं उसका रहस्य जान लेते हैं तो उसके बाद में वो माता की तरह आपकी सेवा करती कहती, चलो कहाँ ले चलना हम कश्यू तक चलो वहाँ पकड़ के ले जाइए क्योंकि वो छद्मेश उसका उतर जाता है वो समाप्त हो जाता है तब हमको उसका प्रकट रूप दिखाई देता है वो तो प्रच्छन्न स्वरूप हट जाता है और प्रकट स्वरूप दिखाई देने लगता है तो उस समय वो हमारी अनुगामी नहीं बन जाती तो माया उस समय हमारी दुश्मन नहीं होती अनुगामी नहीं हो जाती तो इस तरह से पांच इंद्रियां हमें दी गई जो पांच ज्ञान हैं और पांच कर्मेंद्रियाँ हैं जिनके द्वारा हम इस ज्ञान के आधार पर कुछ करते हैं जैसे किसी ने मुझे कुछ बुरा बोला और मैंने उसके गाल पर एक तमाचा लगा दिया ये क्या हुआ मेरे आँखों ने कुछ देखा मेरे कानों ने कुछ सुना और मुझे लगा कि ये इसका व्यवहार गलत है तो मेरे अंतर चेतन में मन ने प्रस्ताव रखा कि इसको एक तमाचा लगा दिया जाए बुद्धि ने उसको एंडोर्स कर दिया उसको प्रमाणित कर दिया बुद्धि ने कहा कि हाँ ठीक लगा तब मेरे हाथ ने क्या किया वो काम किया जो बुद्धि ने कहा तो इसके लिए परमेश्वर ने हमारे अवचेतन में हमारे भीतर हमारे अस्तित्व में एक कंप्यूटिंग सिस्टम लगाया है जिसको हम संगणन कर सकें कंप्यूटेशन कर सकें कि हमारे पास जो जानकारी आंख से आ रही कान से आ रही त्वचा से आ रही नाक से आ रही जबान से आ रही उन सबको एक जगह पर एकत्रित करें और उसका एक अर्थ निकालें उसका एक मतलब निकालें और वहाँ पर ये पांचों की मीटिंग होती है प्रतिक्षण होती है पांच जगह से पाँच इंद्रियों की जानकारी आती हैं प्रतिक्षण एक मीटिंग होती है और वो क्षण क्षण निर्णय लेती उस निर्णय लेने में सबसे उतावली होती मन की वो फटाफट बोलता है ऐसा कर दो वैसा कर दो वैसा कर दो है ना सामने वाला एक पहलवान ने गाली दिन का उठा के मार दो तो फिर बुद्धि कहती शांत रहो शांत रहो मार खाना नहीं है शांत रहो क्योंकि वो ज़्यादा पहलवान है है ना उसको मार नहीं सकते ऐसा निर्णय कौन लेता है बुद्धि लेती बुद्धि कहाँ पर निर्णय लेती अपने पूर्व अनुभव पर निर्भर मन तात्कालिक प्रस्ताव रखता है मन का प्रस्ताव हमेशा माना नहीं जाता बुद्धि निर्णयात्मक होती है वो निर्णय लेती है कि हमको इस तरीके से काम करना है और हम जो काम करते हैं और वो काम हमारे लिए बंधनकारक होगा या नहीं होगा ये हमारी अहंता तय करती है अगर हम इस शरीर को अपना मानते हैं और जिसके प्रति हम कार्य करने जा रहे हैं उनको अपने से अलग मानते हैं तो कर्म फल का बंधन तय चाहे कुछ भी करो चाहे उसको दान में दो चाहे आप उससे दान लो चाहे उससे लड़ाई करो चाहे उससे मोहब्बत करो आपको कर्म फल के बंधन में बनना है लेकिन जब आप उसको अभिन्न जानकर कोई कार्य कर तो फिर आप बुरा करो भरा करो युद्ध करो कोई फर्क नहीं पड़ता उस समय आप कर्म बंधन से मुक्त हो यह किया था कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया उसके बाद में युद्ध भी कर्म में नहीं बांध सकता था युद्ध भी नहीं कर्म में बांधेगा और उसके पहले सन्यास भी कर्म में बांधा था ज्ञान से लिया गया सन्यास भी कर्म बंधन में था वो कहता मुझे तो सन्यास लेना मुझे तो कुछ नहीं करना इन काकाओं बाबाओं को सबको मार के क्या मिलेगा मुझे इसे तो मैं लंगोड़ पहन के सन्यास ले लेता हूँ लेकिन भगवान ने उसको संन्यास से इसलिए रोका कि अज्ञान के साथ तो किया गया संन्यास भी कर्मबंधन में डालेगा और ज्ञान के साथ किया गया युद्ध भी कर्मबंधन से मुक्त करेगा तो इसलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है जो क्रिया की जाती है उसका बाहरी स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं है ज्ञान महत्वपूर्ण है कि आप ज्ञान के सिक्त कर रहे हो या अज्ञान से कर रहे हो इसलिए आप तीन बातें होगी अंतकरण में मन बुद्धि और अहंकार ये अहंकार तय करता है कि ये कर्म बंधन में ले जाएगा या मुक्त करेगा एक ही कर्म बंधन में ले जा सकता है वही कर्म मुक्त कर सकता है फर्क अहंकार का है आप किस अहंकार से करते हो अहंकार का मतलब यहाँ गमंड नहीं है अहंकार का मतलब है कि आप अपने आप को किस रूप में पहचानते हो शरीर के रूप में पहचानते हो तो पक्का आप बाकी लोगों को अपने से अलग मानते हो जब आप अपने को चेतना रूप में पहचानते हो तो शरीर से किए गए कर्मफल आपके कम हो जाते हैं या क्षीण हो जाते हैं लेकिन अपने आप को विश्व रूप में पहचानते हो तो फिर सामने वाला और आप में कुछ फर्क ही नहीं है आप कान में उंगली डालो आँख में उंगली डालो आपकी मर्जी क्योंकि उस समय आपको कोई कर्म फल नहीं होना है क्योंकि आपने किसी के जेब से पैसे लिए तो उधारी चढ़ जाएगी लेकिन एक जेब के पैसे दूसरे जेब में डाल डालिए तो न कुछ लेना न कुछ देना क्योंकि मेरे पैसे थे मेरे जेब में चले गए अब इधर के जेब से इधर के जेब में चले गए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो आपकी जेब भी मेरी है मेरी जेब भी आपकी है इस तरह से ज्ञान आपको कर्म बंधन से मुक्त कर देता है तो ये भी पाँच हमारी ज्ञान इंद्रियाँ पाँच इंद्रिया जिनसे हम ज्ञान के अनुसार कार्य करते हैं इस कार्य करने की प्रेरणा मन और बुद्धि देती है और अहंता ये तय करती है कि तो उस कार्य का परिणाम हमारे भविष्य के प्रति क्या प्रभाव डालेगा अब इसके बाद हम ज्ञान प्राप्त कैसे करें इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके लिए भगवान ने अपने यहाँ से द्वैत शुरू करा कैसा प्रकृति और पुरुष का द्वैता है जो स्त्रीण पहलू था वो बनी प्रकृति और जो उसका जो पौष पहलू था है ना, जो मस्कुलाइन पहलू था वो बना पुरुष अब यहाँ पर पुरुष और प्रकृति का भेद भगवान ने द्वेद पैदा करने के लिए किया तो पुरुष जो है वो भगवान शिव स्वयं है और जो प्रकृति है वो उनकी अनुगामिनी माताजी जी हैं तो शिव और शक्ति ने यहाँ पर पुरुष और प्रकृति का रूप धरा तो शुरू में आरंभिक रूप से पुरुष पूर्णतः अदृश्य अव्यक्त शून्य आयाम का और उसी से समस्त प्रकृति का आविर्भाव हुआ क्योंकि शक्ति कहीं शिव से अलग होकर रह सकती तो समस्त जो सृष्टि का आविर्भाव है वो शक्ति है लेकिन अद्भुत कहाँ से हुई है निकली कहाँ से है शिव से निकली है यानी पुरुष से प्रकृति निकली जो व्यक्त प्रकृति है वो पुरुष अव्यक्त प्रकृति पुरुष से निकलती उसके बाद में वो अभिव्यक्ति देती है वस्तुओं का निर्माण करती जीवों का निर्माण करती है और उसके बाद में अब जब भिन्न भिन्न जीव बन गए अब यहाँ पर खेल शुरू होना है इंद्रियों का काम शुरू होना है दस इंद्रियों का काम शुरू होना है तो इन सबको करने के लिए कुछ तो हमको तरीका चाहिए ज्ञान मिलेगा कैसे आँखों को ज्ञान कैसे मिलेगा तो आँखों से त्वचा से नाक से जबान से कैसे ज्ञान मिले कान से कैसे ज्ञान मिले तो ज्ञान पाने के लिए तन्मात्राएं बनी कहें से बनी इंद्रियों से तन्मात्राएं बनी अब यहाँ पर हमको समझने लायक बात है इंद्रिया मूल हैं तन्मात्राएं उससे उद्भूत हैं उससे निकली हुई हैं इंद्रिय मूल है इससे आँखों से रूप बना अब रूप यानी कोई स्पेशल रूप नहीं एज ए क्लास पूरा ग्रुप पूरा संग्रह रूप यानी संसार में जितने रूप हैं वो सब नेत्र इंद्री से बने नेत्र इंद्री देवता है नेत्र देवता है और इसने रचा संसार क्योंकि अगर कोई एक प्रधानमंत्री अगर कोई काम करेगा तो खुद नहीं करेगा वो बंटवारा करेगा काम का। कि इतना काम अब तुम करो पहले राजा रा थे वो भी जमींदार बना देते थे कि जगह का काम तुम संभालो हमको इतनी रायल्टी दो काम संभालो ऐसे ही यहाँ पर परमेश्वर ने इंद्रियों को भिन्न भिन देवता बनाए नेत्र का देवता कर्ण का देवता नासा का देवता त्वचा का देवता और रसना का देवता इन पांचों ज्ञान इंद्रियों के देवता हैं ऐसे कर्म इंद्रियों के भी देवता हैं तो ये देवता अब क्या है अब आगे की सृष्टि रचना करते हैं आँख रूप बनाते हैं कान शब्द बनाते हैं जुबान रस बनाती है त्वचा स्पर्श बनाती है स्पर्श है कौन सा स्पर्श ऐसे क्लास पूरा सभी स्पर्श कोई सा एक स्पर्श नहीं संसार में जितने स्पर्श हैं अच्छे बुरे नरम कठोर जितने स्पर्श हैं समस्त स्पर्शों का आविर्भाव उस त्वचा इंद्रिय से हुआ इस तरह से पांच इंद्रियों से पांच तर्मात्राओं ने शब्द स्पर्श रूपरस और गंध ये पांच तर्मात्राओं ने जन्म गया ये पांचों तन्मात्राएँ अदृश्य होती हैं। पांचों तन्मात्राएँ अपना किसी भी इंद्रिय को स्पष्ट नहीं दे दिखाई देती लेकिन इनके द्वारा लाई गई जानकारी दिखाई देती हवा आपको दिखती नहीं आंख से लेकिन अगर वो सौरभ लेके आएगी तो वो जरूर आपको सुबह में आ जाएगी यहाँ ये है तो समस्त इंद्रिया इन पांच तन्मात्राओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करती आंखों के लिए रूप है त्वचा के लिए स्पर्श है जबान के लिए रस है तो इस तरह से पाँचों तन्मात्राएँ जो सूक्ष्म रूप में तन्मात्रा है इसी नाम तन्मात्रा का मतलब ये है कि वो उतनी ही उनकी अस्तित्व है कि वो एक इंद्रियों को उत्तेजित कर सके उसके लिए जानकारी ला सके इसके अलावा वो कुछ खुद नहीं कर सकते वो खुद कुछ भी ना तो उस जानकारी में कुछ बढ़ा सकती है ना उस जानकारी में कुछ घटा सकती है वो इंद्रियों की क्षमता के अनुसार वो ग्रहण करें इंद्री उनकी समस्या इंद्रियों की है इनकी समस्या क्या है कि जैसे एक पवन आती है और वो एक सौरभ लेके आते हैं अब आपके नाक में क्षमता सूंघने की है या आपको सर्दी हो रही नहीं सूंघने तो ये आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर उन्होंने सौरभ लाके रख दी अब आपको सु... आपकी इंद्री उसको ग्रहण कर पाती या नहीं कर पाती ये इंद्रियों की समस्या है इसलिए तन्मात्रा इसमें कुछ भी अपना योगदान नहीं करती तन्मात्रा तो वो जानकारी ला रख देती लेकिन इन तन्मात्राओं के द्वारा जो जानकारी आएगी उस संसार की जानकारी आएगी तो ये तन्मात्राओं को भी तो कहीं रहने की जगह चाहिए जहाँ से ये जानकारी इकट्ठी करेंगे तो इसके लिए जो रूप था उससे बना तेज जो शब्द था उससे बना आकाश जो रस था उससे बना जल स्पर्श था उससे बना वायु जो गंध थी उससे बना ये पृथ्वी ये ने? अब आपको लगेगा यार ये तो उल्टी बात हो रही है आँख ने बनाई रूप और रूप ने बनाया तेज तेज है न अग्नि प्रकाश दो जो संसारिक प्रकाश है ये किन बनाया आँख ने बनाया तो हमको लगेगा कि तो उल्टी बात है ये कैसे तो प्रकाश पहले से था उसके लिए आँख बनी नहीं प्रकाश पहले से कैसे हो सकता है मनुष्य महत्वपूर्ण है या एक जड़ संसार महत्वपूर्ण है आप ये बताओ भगवान बनाएगा सबसे पहले स्वयं अस्तित्व में आएगा तो जड़ अस्तित्व में क्या भगवान से भी पहले आ जाएगा नहीं आएगा वो स्वयं ही पहले अस्तित्व में आएगा और अपने से जड़ संसार को अस्तित्व देगा तो प्रकाश तो जड़ है धरती जड़ है यह अंतरिक्ष जड़ है लेकिन परमेश्वर तो चैतन्य है और हमारा शरीर चेतन्य है चैतन्य तो वो है जो सबको जन्म देता है जड़ को भी वही जन्म देता है और चेतन को भी वही जन्म देता है चेतन तो वो है जिसमें चेतना है जो विमर्श कर सकती अपने आप को जान सकती वो चैतन्य है और चैतन्य वो है जो दूसरों को भी चेतना देने में सक्षम है तो इसलिए वो परमेश्वर चैतन्य हैं हम चेतन्य हैं और ये जड़ है संसार तो संसार जड़ हो चाहे चेतन दोनों का स्रोत एक ही है और वो है चैतन्य परमेश्वर का तो वो जब इस शरीर रूप में आता है एक दूसरे से अंतर क्रिया करता है उसके लिए उसे इंद्रियाँ दी गई और उन इंद्रियों के लिए तन्मात्राएं बनाई गई और उन तन्मात्राओं को रहने के लिए उन तन्मात्राओं ने घर बनाया जैसे हम एक जंगल में कुछ लोग चले गए उन्होंने बोला अपने को यहाँ रहना है तो कहाँ रहेंगे उसके लिए वो लकड़ी काटेंगे और मकान झोपड़ी बनाएंगे रहेंगे ऐसे ही इन पंच महाभूतों का जन्म इन तन्मात्राओं ने दिया इन सबसे पहले शब्द तन्मात्रा से अंतरिक्ष बना क्योंकि वो स्टेज बना जिसके ऊपर संसार का खेल रचा जा सके अंतरिक्ष के भी कर रचा और जैसे अंतरिक्ष बना उसे समय समय का भी आरंभ हुआ समय भी वहीं से घड़ी भी वहीं से शुरू हुई उसके पहले हमारे दिमाग में बैठती नहीं बात तो उसके पहले हम कहते तो उसके पहले क्या था उसके पहले समय नहीं था वो शून्य आयाम में समय का कोई अस्तित्व तो नहीं होता न अंतरिक्ष का अस्तित्व तो होता है लंबाई चौड़ाई ऊँचाई कुछ नहीं होती वहाँ अंतरिक्ष का और समय का दोनों का अस्तित्व नहीं होता और जैसे ही अंतरिक्ष का अस्तित्व आया वैसे ही समय का अंतरिक्ष अस्तित्व आया तो समय और अंतरिक्ष का जन्म तब हुआ जब शब्द तन्मात्रा ने आकाश बनाया जब स्पर्श तन्मात्रा ने वायु बनाई रूप तन्मात्रा ने तेज बनाया प्रकाश बनाया रस मात्रा ने जल बनाया और अंत में गंध मात्रा ने ये धरती बनाई अब इसमें देखें शब्द तन मात्रा में सिवाए वायु बनी शब्द तमा आकाश बना तो आकाश में शब्द का बहाव है लेकिन शिवा इसके किसी अन्य इंद्रिय को उत्तेजित करने की क्षमता नहीं है इसके बाद है दूसरी स्पर्श वायु वायु में शब्द यात्रा कर सकता है स्पर्श वायु करती है तो हमको पता लगता है ठंडी हवा चल रही पता लग रहा है आपको तो शब्द और स्पर्श यानी दो इंद्रियों को उत्तेजित कर सकती लेकिन ये वायु आँखों को उत्तेजित नहीं कर सकती जवान को उत्तेजित नहीं कर सकती, ग्रहण को उत्तेजित नहीं कर सकते क्योंकि शुद्ध वायु गंदा ही है न तो शब्द स्पर्श दो को वायु रखती है तीसरी रूप तेज वो उसमें तीनों हैं तेज में शब्द भी है स्पर्श भी है और रूप भी है क्योंकि तेज के द्वारा आँखों को भी उत्तेजना मिलती है आँखों को भी जानकारी मिलती है, अब रस जो जल है अब जल के अंदर शब्द स्पर्श रूप रस है लेकिन जल में मूलतः गंध का अभाव है और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूपरस गंध पाँचों हैं इसलिए पृथ्वी सबसे ज़्यादा भिन्नता लिए हुए धरती सबसे ज़्यादा भिन्नता लिए हुआ और इसीलिए वो परमेश्वर की अनन्नतम रचना है जो अंतिम रचना है क्योंकि इसके बाद में भगवान ने रचना बंद कर दी कि अब इसी के अंदर खेल पूरा हो जाएगा अपने पूरा मकान बना दिया अब इसमें भगवान स्वयं आनंद लेने के लिए इस मनुष्य शरीर के अंदर चेतन ने रूप से चेतना रूप से प्रविष्ट हो गया और संसार के खेल को खेलने लगा अब हमको जब ये रचना दिखाई देती है तो अब हमको ये बताओ कि क्या है अगर हम अपने लिए चिंतन करें कि क्या है जो ईश्वर कहें कि हम वो तो दूर बैठा है अंतरिक्ष में यहाँ पर हम कहते हैं कि परमेश्वर विश्वरूप भी है और विश्वमय भी है है ना परमेश्वर संसार का खेल स्वयं खेल रहा है और वो स्वयं दर्शक भी है क्योंकि उससे अलग तो कुछ है नहीं अब हम क्या हैं संसार में क्या हम खाली दर्शक हैं जी नहीं अगर हम खाली दर्शक हैं तो इसका मतलब ये निकलेगा कि महत्व तो हमारा नहीं है महत्व तो इस जड़ संसार का वो जो दिखा रहे हैं हम देख रहे हैं इस बात को ऋषिकण हजारों साल से कहते हैं कि संसार के हम रचयिता हैं और हमारा संसार हमारे आसपास जो है उसकी रचना हमने की और हम इस संसार के रचयिता हैं लेकिन पिछले करीब 100-150 साल से अब विज्ञान इस बात को स्वीकारने लगा है कैसे कैसे वैज्ञानिक थे जैसे नील बोहर उनने इस प्रकार के तर्क रखे जिन तर्कों का वर्षों तक कोई खंडन नहीं कर सकता कोई रिफ्यूटेशन नहीं कर सका कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो कहते हैं कि संसार जैसा है वैसा हम देख रहे हैं अभी तक हम ये विज्ञान समझता था कि हम तो ऑब्जर्वर हैं प्रेक्षक हैं हम संसार को जैसा है वैसा देख रहे हैं हवा चल रही तो देख रहे हैं नीच चल रही तो हम तो अपने आप को समझते हैं अक्षम कि संसार में जो हो रहा हम देखते हैं लेकिन विज्ञान अब जानता है कि, कि किसी भी घटना के लिए अगर कोई पीछे चेतन अस्तित्व तो नहीं है उस घटना का अस्तित्व तो भी नहीं है अगर ये संसार में एक भी जीव नहीं है फिर कहें संसार बड़ा सुंदर है तो ये सुंदरता कहाँ है सुंदरता किसको दिख रही है तुम तो कैसे कहोगे संसार तो? और कौन कहेगा संसार तो? और सुंदरता तो दिखेगी किसको और सुंदरता का अस्तित्व तो क्या है अब इसका रहस्य यह है कि सुंदरता हमारे भीतर है हम जब इसको देखते हैं तो हमारे भीतर वो सुंदरता उद्घाटित हो जाती है। ये परमेश्वर की आनंद शक्ति है जिसकी कुछ बूँदें हमारे पास हैं और वो आनंद उद्घाटित हो जाता है हम समझते हैं कि जिसने उद्घाटन किया उसमें आनंद है ये माया है हमको बाहर दिखाई देता है कि जैसे बाहर से कोई चीज़ आई और हमको ऐसा लगता है इसने हमको आनंद दिया चाहे वो देखने से या छूने से या चखने से, से या सुनने से या सुगने से किसी भी तरह से आनंद दिया तो हमको लगता है ये आनंद बाहर से आया सत्य है क्यों आनंद अंदर से आया अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैं बैठ के परात का पढ़ रहा था अभी ना कुत्ती ने लिखा हुआ वो परात का पढ़ स्पष्ट लिखते हैं कि हमारे समस्त आनंद का स्रोत हमारे भीतर है हमको किसी से मिलकर कोई आनंद मिलता है तो आनंद का स्रोत उसके पास नहीं आनंद का सोच तो हमारे पास हम ये भ्रमवश से समझते हैं कि आनंद का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है वो हमको आनंदित कर सकता है जी नहीं आनंद क्या तो हम पूर्ण स्वामी हैं आनंद हमारा अधिकार है और ये आनंद हम बाहर से उधार लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है और बाहर से जो आनंद आता प्रतीत होता है ये हमारा मायाजन्य भ्रम है क्योंकि सत्य तो ये है कि जो आनंद है वो उद्घाटित करता है जैसे एक संगीत बज रहा है और आप सुन के बड़े आनंद विभोर हो जाते हो नृत्य करने लग जाते हो वो संगीत तो जड़ है आनंद आपके अंदर उछल रहा है इसलिए आपको आनंद आ रहा है अब यहाँ से चले जाओ दूर संगीत नहीं सुना दे संगीत फिर भी बज रहा होगा लेकिन बज रहा है या बंद हो गया इसका कोई अब मीनिंग ही नहीं अगर एक भी सुनने वाला नहीं है तो उस संगीत के बजने या न बजने का कोई मायना नहीं क्योंकि उस संगीत में कोई आनंद नहीं उस संगीत में अगर आनंद होता तो वो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी आनंद बनाता। लेकिन यहाँ तो कोई आनंद बनाने वाला ही नहीं क्योंकि संगीत से आनंद जो मिलता है वो तो उस चैतन्य को मिलता है जिसने उसकी रचना की मकान बनाने से आनंद आता है मकान मालिक को जो उसमें रहने लगता है मकान में आनंद आता तो खाली होने के बाद भी उसमें आनंद कहीं नहीं जाता पर उसमें तो खाली होने बारे के बाद कोई आनंद ही नहीं मकान में तो आनंद तभी है जब आप उसमें रहने लगते हो इस जड़ मकान को ही अगर सामने यही आनंद मिला है तो गलत है हमें सोच लेते इसी में आनंद है सचमुच में जड़ में आनंद नहीं आनंद तो हम आनंद के स्वामी हैं हम अपने आप को नहीं पहचानते क्योंकि हम इस रहस्य को नहीं जानते कि परमेश्वर से यहाँ आकर हमारी स्थिति क्या है संसार की स्थिति क्या है हमने ये हमारी चेतना से इंद्रियाँ बनी इन इंद्रियों से तन्मात्राएं बनी इन तन्मात्राओं से पंच पंचमहाभूत बने और उन पंचमहाभूतों के मिश्रण से संसार अस्तित्व में आया अब बताइए कि हम मालिक हैं या गुलाम हम तो इसके रचयिता हैं स्वामी हैं क्रिएटर्स हैं और हम मूक दर्शक नहीं हैं और ये बात अब क्वांटम भूतिकी कहती क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हम ऑब्जर्वर नहीं जितने परिणाम आते हैं विज्ञान में वो ऑब्जर्वेशन की वजह से ना प्रेक्षण की क्रिया के कारण परिणाम आते हैं हम ऐसा समझते हैं कि जो परिणाम आते हैं हम खाली चुपचाप देख रहे हैं हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं इसके लिए हमने आश्रम में पहली बार पहले भी कभी कभी एक उदाहरण दिया था कि हम उसके अभिन्न अंग हैं इस सिस्टम के जिससे पूरी एक यूनिट है जिसमें शिव से लेके रेत के कण तक सब एक मेंक है, हैं यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अभिन्न हैं अब उसमें से कोई एक अंग सोचे कि मैं अलग हूँ और मैं तो खाली देखूंगा तो देखने के लिए जाएगा कहाँ क्योंकि इससे अलग होके कहीं जाने की जगह नहीं है जहाँ भी जाएगा वो इससे अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि समस्त अंतरिक्ष में वही है अब उसके बाद एक छोटा सा एक सांसारिक उदाहरण जो कि बिल्कुल सटीक तो नहीं है लेकिन फिर भी समझिए तो सही सत्य को कैसे देखा जा सकता हम सत्य का अनुभव कर सकते हैं देख नहीं सकते क्यों इन इंद्रियों से सत्य को क्यों नहीं देखा जा सकता बड़े तार्किक रूप से हम समझते हैं उसको बात एक कार भी एक यूनिट है मानते हैं ना हम कार एक यूनिट है और कार का हर पुर्जा अलग अलग करो तो क्या बोलेगा मैं कार तो नहीं हूँ लेकिन संयुक्त रूप से वो कार है उनमें से पुर्जों का अलग टायर अलग कर दो तो कार नहीं है लेकिन कार का हर पुर्जा अलग है मैं तो टायर हूँ मैं तो इंजन हूँ मैं तो सीट हूँ लेकिन उनको इकट्ठा कर दो तो क्या बन जाती है एक कार बन जाती है अब वो कहता है कि नहीं मेरे को तो दौड़ती हुई कार खुद को देख है मेरे को तो अलग होके एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहा है तो टायर वो, उसका जो स्टेप नहीं रहती है वो अलग हो जाती है चलती हुई कार में से अलग होके कहते अब मैं देखूंगी कि कार कैसी दिखती ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे तो जैसे ही वो देखती तो क्या दिखता है एक उल्टी हुई कार दिखाई देती है क्योंकि चलती हुई कार में से जब स्टेप नहीं अलग हो जाएगी तो कार उलट जाएगी तो उसको क्या दिखाई देता है एक उल्टी हुई कार यानी आपको अगर वो चलती हुई कार में अनुभव करता टायर तो समझ सकता था कि मैं कौन हूँ और ये कार क्या है लेकिन उससे अलग होने की कोशिश में वो सत्य से दूर हो जाता है। यही हमारी इच्छा स्थिति अगर हम संसार में देखें कि हम अलग हैं भगवान अलग हैं तुम अलग हो सब अलग हो तो हम सत्य के दर्शन कभी नहीं कर सकते हमको जो दिखाई देगा एक्सीडेंटल स्वरूप दिखाई देगा हमको समस्त संसार दुर्घटना रूप में दिखाई देगा कहीं खुशी नहीं दिखाई देगी आनंद दिखाई नहीं देगा सब कुछ एक्सीडेंटल दिखाई देगा सब कुछ टूटा फूटा क्योंकि जैसे ही तुम अपने आप को अलग मानते हो संसार टूट फूट जाता है क्योंकि आपके बिगड़ संसार का कोई अस्तित्व तो नहीं है संसार की पूर्णता के लिए आपका इससे जुड़े रहना जरूर आप जैसे ही अपने आप को अलग समझते हो आपका संसार टूट जाता है आपका संसार विच्छिन्न हो जाता है क्योंकि विच्छिन्न होता नहीं है लेकिन विच्छिन्नता आपको प्रतीत होने लगती है तभी तो हम संसार में सब दुखी रहते हैं हम कहते बाई डिफाल्ट दुख है क्यों कि हमने अपने आप को अलग कर लिया है कि मैं अलग हूँ और संसार मुझसे अलग है जब तक हम इस यूनिटी को री नहीं करेंगे वापस हम इस यूनिटी को वापस महसूस नहीं करेंगे जब तक वो स्टेपली वापस उसमें लग के फिर से कार को ठीक करके फिर आगे बढ़ेगी और तब वो सोचेंगी नहीं निकलने से बेहतर है यही समझ में आए कि अपन चलती हुई कारों का आनंद लें तो आनंद ले सकते ऐसे ही हम सत्यों को आँखों से देखना चाहें इंद्रियों से महसूस करना चाहें तो नहीं कर सकते लेकिन हम अंतरदृष्टि से इनर विजन से जब देखना चाहें तो सत्य का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि उस समय हम अपने आप को इस सृष्टि का अभिन्न हिस्सा बनाकर ध्यान करते हैं और जैसे ही हम इंद्रियों के द्वारा चाहते हैं कि परमेश्वर के दर्शन कर लें तो हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उस समय हम उससे अलग हो जाते हैं। और हमारा संसार टूट जाता है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और हम समस्त दुखों के भागी हो जाते हैं और जैसे ही इस यूनिटी को हम वापस एकत्रित करते हैं हमारे समस्त दुख शांत होते तो ज्ञान क्या देता है मुक्ति तो बाद में देता है मरने के बाद लेकिन उसके पहले बहुत कुछ दे देता है कर्मफल से छुट्टी इसी जीवन में दे देता है और आनंद का अखूट स्रोत आपके सामने आया जैसे ही हम अपने आप को इस सृष्टि का एक हिस्सा जानते हैं उस समय आनंद से शराबो हो जाता है उस समय इस आनंद को कोई छीन नहीं सकता जब मैं अच्छे खासे रुपए भरे हैं तो बड़ा आनंद आता है लेकिन कोई भी पीछे से उस आनंद को चुरा सकता है क्योंकि जैसे ही उसने रुपए निकाल लिए हमारा आनंद दुख में बदल जाता है क्योंकि उस खुशी को दुख में बदलते देर नहीं लगती लेकिन इस आनंद को कोई चुरा नहीं सकता ये आनंद आपका अभिन्न स्वभाव है इसको कैसा कोई चुरा लेगा मुझसे मेरी आत्मा तक पहुंच के चोरी कौन कर सकता है मेरे घर में चोरी कर सकता है मेरे कपड़ों की चोरी कर सकता है मेरे एनक की चोरी कर सकता है लेकिन मुझसे मेरी चोरी कौन कैसे कर सकता कि वो मुझसे अलग लेके जाएगा इसलिए इस आनंद को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता ये आनंद है अद्वैत आनंद इस आनंद को हम जब जानते हैं उसको कोई संसार में दुख नहीं दे सकता है। तात्कालिक रूप से हमारे शारीरिक दुखों से हम आह कर सकते हैं लेकिन तो हमारे अंदर के आनंद को फिर भी कोई नहीं छू सकता जो शारीरिक दुख आएंगे सामाजिक दुख आएंगे, बुढ़ापे का दुख आएगा बीमारी का जरा अवस्था का बहुत दुख आएगा आएंगे क्योंकि हम वो तो भोगने के लिए प्रारब्ध से जन्म लिया है उसको तो अब तो तीर निकल गया उसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन उस सबके बीच भी उस आनंद को कोई आपसे छीन नहीं सकता तो आज अपनी बात ही समाप्त करते हैं कुछ और मूलभूत बातों पर चर्चा करने के बाद हम कुछ नया साहित्य शुरू करेंगे और एक आज सप्ताह में हमारे परा का नाम एक परा प्रावेशिका नामक जो छपने दी है कल दे चुके हैं वो जैसे ही प्रिंट होकर आती है वो सबको दे दी जाएगी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 सद्गुदेव जय सखी सरकार की की जय जय ओम सर् करुणता ओं भद्रम कर्णे शृणुवा देवाक्षज्राई स्थुवा सस्तनुभ वशेमह देवि यदा ओं सहनावतु सहनो भुन सह वी कर्वावहे तेजस्वी वधित विषावहे ओम स्वस्तिना इंद्रो व्रतश्रवा स्वस्ति न पुषा विश्व स्वस्ति नाक्ष पूर्णमिदं बृहस्पतिदधमद पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति